सारा सार निरूपण मारकंडे महर्षि ने कहा इसके अनंतर ऋषभ देवगणों ने देव योनियों के साथ और रुद्र देव के सहित मिलकर भली भात जगत के हित के लिए सलाह ही थी फिर मुनियों के साथ चक्र इंद्र आदि उन सब ने निश्चय करके शरण विभू अज भगवान नारायण की शरणागति में गए थे उन गोविंद वासुदेव जगत के स्वामी के और फिर भगवान गरुण ध्वज का स्तवन किया था देवों ने कहा हे देवेश्वर हे देव हे जगत के कारण को करने वाले हे काल के रूप वाले हे प्रधान और पुरुष के स्वरूप वाले हे भगवन आपकी सेवा में हमारा प्रणपात शमर्भित है हे स्थूल और सूक्ष्म हे जगत व्याप्त रहने वाले हे परेश हे पुरुषोत्तम आप ही समस्त अर्थात् सबका सर्जन आप ही के द्वारा हुआ करता है और वही सबका पालन करने वाले रक्षक हैं तथा आप ही सबका विनाश करने वाले हैं आप अपनी माया के शरूप के द्वारा इस जगत को सम्मोहित किया करते हैं जो भी कुछ हो गया है जो इस समय हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है हे परमेश्वर वह सब स्थावर हो य आप जो भी काम के छुक हैं उनके काम है आप धर्म के चाहने वालों के लिए धर्म हैं और जो निर्माण पद के चाहने वाले हैं, आप ही मुक्ष्य हैं। आप कामों हैं आप ही अर्थ हैं और आप ही हैं, आपके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं और आपकी से क्षत्रियों ने जन्म ग्रहण किया है आपके से की उत्पत्ति हुई है। तथा आपके चरणों से सुदर निकले हैं, अर्थात् आप ही के भिन्न-भिन्न अंगों से चारों वरणों का समुत्पादन हुआ है। हे विवो, सूर्य आपके नेत्रों से उत्पन्न हुए हैं, तथा चंद्रमा आपके मन से जायमान हुआ है, आपके काम से बायु की उत्पत्ति हुई है, तथा दूसरे दस प्राण भी आप ही से हुए हैं। बायु क ऊपर की ओर जो स्वर्ग आदि भवन हैं, वे सब आपके मस्तक से ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी नाभि से आकाश ने जन्म लिया है, तथा आपके पाद तल से पृथ्वी समद्भव हुई है, आपके कानों से शब्द शायद उत्पन्न हुई है। आपके उधर से यह संपूर्ण जगत प्रादुर्भूत हुआ है। आप ही माया के स्वरूप से निश्चय जगत् को गुण गण से समन्वित हैं आप परम सुद्ध एक और पर से भी पर हैं आप उत्पत्ति और स्थिति से रहते हैं और आप अच्छुत अर्थात छीनना होने वाले गुणों से अधिक हैं हे है जगत के स्वामी आप ही आदित्यों के द्वारा वसुओं के द्वारा देवों के सतियों के पक्षों के मरुदगणों के द्वारा मुनियों के द्वारा और मुमुक्ष अर्थात् सभी के चिंतन करने का विषय केवल आप ही होते हैं। विशेष विज्ञान वाले विगत भोग से संयुक्त मुनीगण चित्त ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण आप को ही समझते हैं, अर्थात् जानते हैं। आप ही संसार रूपी ब्रख्य के बीज हैं, जल हैं, स्थान हैं और फल हैं। आप पद्मा से पद्माकार भिवित होते हैं, आ आप ही नित्य ताक्ष प्रतिभाव होते हैं, जिस प्रकार से सुरना जल पर जल से समन्वित शब्द हुआ करता है, आप ही पिताम्बर शंकर कमल से उत्पन्न हैं, यह सब आप ही हैं और अन्य कुछ भी नहीं है। आपके गुणगण हमारे द्वारा चिंतन करने के योगी नहीं हैं, विधाता हर और देवपालों के भी गुण चिंतन करने के योगी न आप हमारी रक्षा करें मार्कंडे मुनि ने कहा इस प्रकार से देवों के देव भूतों के भावन करने वालों के भी इस रीति से प्रार्थना किए गई थे जो इंद्र देव के सहित देव गणों के द्वारा इष्टवन किए गई थे मेघ के समान ध्वनि वाले प्रभु ने उन सब से कहा था श्री भगवान ने कहा जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप अथवा वहां पर जो भी कुछ कार्य मुझे करना चाहिए हे देवों वह शीघ्र ही बतलाईए देवों ने कहा हे पौत्री अर्थात यज्ञ वरा से क्रीड़ा से एवसुदा अर्थात पृथ्वी नित्य विकीर्ण हो रही है और सभी लोक विशेष रूप से शुब्ध हो रहे हैं और वह उपासांतना प्राप्त नहीं हो कर रहे हैं जिस प्रकार से सूखा हुआ ठीक उसी भांति यह भूमि यज्ञ वराह के खुरों के प्रहारों से जर्ज जर्जर हो गई है। उसके जो तीन कालाग्नि के तेज से समान पुत्र हैं, जिनके नाम सुप्रद कनक और भोरे हैं, उनके द्वारा भी यह संपूर्ण जगत् आपतित हो रहा है। उनकी करदम लीलाओं से ही जगतों के पति मानस आदि सब सरोवर भगन हो गए हैं और अभी � महान बलवाले उनके द्वारा मंदार आद देवों के तरुण भगन कर दिए गए हैं हे देव वे आज तक भी प्ररोह को प्राप्त नहीं हो रहे हैं जिस समय से वे सुब्रत प्रवर्तित तीनों त्रिकूट पर्वत पर समारोहन किया करते हैं हे महाबाहो वहां से वे पुलपति करके छीर सागर में गिर जाया करते हैं उस समय में छोव को प्राप्त हुए सागर के उस समय में सभी मनुष्य उत्पलवन को प्राप्त हो जाते हैं अर्थात निमग्न हो जाया करते हैं और देशों दिशाओं में जहां कभी भी जीवन की रक्षा करते हुए परभ्रमण करने लगते हैं जिस समय में यज्ञ वरा के पुत्र त्रविष्ट अर्थात स्वर्ग को गमन नहीं किया करते हैं वे जगतपते सभी पर्वत उस वरा के पुत्र अधिक भाग नीचे की ओर गया हुआ कर दिया जाता है। इस प्रकार से विशेष किरड़ा करते हुए उनकी किरड़ाओं से संपूर्ण जगत के हे बैकुंठ नाश के भाव को प्राप्त हो जाता है, हे जगत के प्रभु, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। मारकंडे महर्षि ने कहा भगवन्, जनार्दन ने इस प्रकार से कहते हुए, उनके बात का सर्वन कर जिसके लिए सभी देवगण और ये समस्त प्रजा महान दुख को पा रहे हैं और यह संपूर्ण जगत सीन्ध हो रहा है हे शंकर मैं इस बराह के शरीर को त्याग करने की इच्छा कर रहा हूँ निर्वेश में सक्त उसका त्याग करना स्वेच्छा से नहीं हो सकता हे शंकर अब आप यत्रं से उसका त्याग कराइए हे ब्राह्मण आप भी अपने न समर के विनाशक शिव को आप्यापित कीजिए तथा सब देवगण भी भगवान शंकर को आप्यादित करें कि वे इस पौत्री का अनन करने को उद्यत हो जाएं रजस्सोला के संसर्ग से तथा विप्रगण के मारने से यह शरीर पापों के करने वाला हो गया है इस समय में उसका त्याग करना योग्य होता है यह पाप प्राच्यतों के द्वारा ही दू आतायव में प्राश्चित करूंगा उसके लिए मेरा शरीर यत्र से साम्मिता को प्राप्त होवे मुझे सदा ही प्रजा का पालन करना ही चाहिए वह प्रजा नित्य ही दुखित हुआ करती है और वह मेरे ही द्वारा दुखित हो रही है आतायव प्रजा की भलाई के लिए मैं शरीर का त्याग कर दूंगा श्री मारकंडे महर्षि ने कहा इस रीति से भी दोनों � उस समय में वासुदेव प्रभु के द्वारा कहे गए थे तथा उन्होंने वासुदेव प्रभु से कहा कि जैसा कि आपने कहा है कि वही मुझे सब करना ही चाहिए भगवान वासुदेव ने भी उन सब देवगणों को विदा करके वराह के तेज का आरहरण करने के लिए भी फिर ध्यान में प्राय़न हो गई थी जब धीरे-धीरे माधव प्रभु उस तेज का अप्राण जब सभी देवों ने उस देह को तेज से समझ लिया था, उसी समय में देव अद्भुत यज्ञवरहा के समीप में प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा आदि समस्त देव उमा के स्वामी महोदव के समीप में गए थे कि उस समय में वह तेज को कामदेव के शासन करने के लिए अधीन करें, फिर इसके अनंतर सभी देवों की समुदाय ने अपना अपना तेज भ उससे वे भगवान संबु बहुत ही अधिक बलवान हो गए थे। इसके अनंतर सरहु के वाले रूप उसी छठ में ग्रीस हो गए थे। वे ऊपर और नीचे के भाग से आठों पदों से युक्त अत्यंत भैरव हो गए। वह बराह का शरीर दो लाख योजन ऊंचाई वाला था और डेढ़ लाख योजन के विस्तार से युक्त था। ऊपर की ओर वह बराह în समय में ऐसा हुआ शरीर वर्तमान हो गया था।